गीता तत्व चिंतन कर्म योग का स्वरूप 156 सौ स्वधर्म पर जोर यहाँ पर भगवान कृष्ण कर्म करने पर जोर दे रहे हैं और दृष्टान स्वरूप जनक आदि पुरुखों की बात स्मरण करा देते हैं गीता में जहाँ भी कर्म शब्द आया है उसका अर्थ स्वधर्माचरण ही लेना चाहिए वैसे तो हर क्रिया कर्म कहलाती है इस दृष्टि से खाना पीना सोना उठना आदि सभी कर्म है पर जब गीता में कहा जाता है कि कर्म करो तब उसका अर्थ स्वधर्माचरण ही लेना चाहिए हम स्वधर्म पर पहले भी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं गीता के दूसरे अध्याय के इकतीसवें श्लोक पर विचार करते हुए हमने स्वधर्म के तत्व पर विचार किया है हमने यह कहा है कि स्वधर्माचरण ईश्वर की ओर जाने का न्यूनतम प्रतिरोध वाला रास्ता है स्वधर्म के आचरण में व्यक्ति के जन्म और परिवेश के साथ साथ उसकी रुचि मनोवृत्ति का बहुत बड़ा हाथ रहता है इसे मोटे तौर पर जो कहा जा सकता है कि स्वधर्म के गढ़ने में यदि जन्म और परिवेश का अंशदान 40 प्रतिशत होता है तो व्यक्ति की प्रकृति का 60 प्रतिशत धर्म भले ही ऊपर से आकर्षक मालूम होता हो पर स्वधर्म को छोड़कर उसको अपना लेना व्यक्ति के लिए घातक हो सकता है मनुष्य का स्वभाव उसकी रुचियां इतनी जल्दी नहीं बदल सकती परिस्थितियों के सामूहिक दबाव के कारण भले ही मनुष्य अपनी मनोवृत्ति के हठात परिवर्तन के अनौचित्य को न पकड़ पाए पर कुछ समय बीतने पर वह देखता है कि जिस बदलाव को उसने क्षणिक मानसिक दबाव में आकर स्वीकार किया था वह उसके लिए अहितकारी सिद्ध हो रहा है अपने मौलिक भूमि से भी तो उसने अपने को स्वयं ही उखाड़ लिया पर इस नई स्वीकारी गई भूमि में भी वह पनप नहीं पाता इसलिए उसकी अवस्था यतो नष्ट उतो भ्रष्ट वाली हो जाती है इसीलिए गीता में स्वधर्म के आचरण पर इतना बल दिया गया है अर्जुन में ऐसी ही घातक प्रवृत्ति दिखलाई पड़ रही थी यही कारण है कि श्री कृष्ण बारम्बार तरह तरह के समझाते हुए उसे उसके स्वधर्म की ओर मोड़ने की चेष्टा करते हैं एक प्राचीन और नवीन समन्वय प्रस्तुत श्लोक में वे प्राचीनता का हवाला देते हैं कहते हैं देख पहले के तेरे पुरुखों ने भी कर्म करने के लिए रहस्य को जानकर इसी प्रकार से कर्म किया था संकेत जनकादि की ओर है जिनका नाम नामोल्लेख श्रीकृष्ण ने स्पष्ट रूप से तीसरे अध्याय के बीसवें श्लोक में कर दिया है वहाँ पर बताया गया है कि जनक आदि लोगों ने कर्म करके ही मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त किया था यहाँ पर श्री कृष्ण प्राचीन उदाहरण का उल्लेख कर यह बताना चाहते हैं कि यह मात्र मेरा ही अभिमत नहीं है कि योग का भाव लेकर कर्म करने से मोक्ष प्राप्त होगा अपितु तो यह एक प्राचीन सत्य है जो स्वयं तेरे ही पुरुखों के जीवन में भी प्रतिफलित हुआ था प्राचीनता की ओर देखने का तात्पर्य नवीनता या वर्तमान की उपेक्षा नहीं है श्रीकृष्ण के इस कथन का कुछ लोग ऐसा अर्थ लगा सकते हैं कि वे प्राचीनता पर बल देकर अंधश्रद्धा को प्रोत्साहित कर रहे हैं और मनुष्य के विवेक विचार को दबा रहे हैं पर ऐसा सोचना श्रीकृष्ण के साथ न्याय नहीं होगा यहाँ प्राचीन और नवीन का विश्वास और विवेक का झगड़ा नहीं है यहाँ केवल यह कहा जा रहा है कि परंपरा यदि स्वस्थ है तो उसे भी जीवन में स्थान दिया जाना चाहिए यह ठीक है कि व्यक्ति को परम्परावादी नहीं बनना चाहिए पर साथ ही यह भी सही है कि यदि कोई परंपरा समाज के उन्नयन में सहायक रही हो और उसने व्यक्ति के समक्ष शाश्वत सत्य का उद्घाटन करने में अहम भूमिका निभाई हो तो मात्र परम्परा कहकर ही उसका परित्याग नहीं किया जाना चाहिए